राजयोग प्राण इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार जगत में भी अखंड एकत्व विद्यमान है और अंत में जब हम आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं तब एक अखंड सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं अनुभव करते भौतिक पदार्थ के स्थूल और सूक्ष्म स्पंदनों के परे सब प्रकार की गतियों के परे वही एक अखंड सत्ता है यहाँ तक कि इन गतियों की स्थूल अभिव्यक्तियों के भीतर भी केवल एकत्व विद्यमान है इन सत्यों को जब अस्वीकार नहीं किया जा सकता आधुनिक भौतिक विज्ञान ने भी यह प्रमाणित कर दिया है कि शक्ति समष्टि सदैव समान है और यह भी सिद्ध हो चुका है कि यह शक्ति समष्टि दो तरह से अवस्थित है कभी स्मित कभी स्थित या अव्यक्त अवस्था में और कभी व्यक्त अवस्था में व्यक्त अवस्था में वह इन नानाविशक्तियों के रूप धारण करती है इस प्रकार वह अनंत काल से कभी व्यक्त और कभी अव्यक्त भावधारण करती आ रही है इस शक्तिरूपी प्राण के संयम का नाम ही प्राणायाम है मनुष्य देह में इस प्राण की सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है फेफड़े की गति यदि यह गति रुक जाए तो देह की सारी क्रियाएं तुरंत बंद हो जाएंगी शरीर के भीतर जो अन्य शक्तियां कार्य कर रही थी वे भी शांत भाव धारण कर लेंगे पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो अपने को इस प्रकार शिक्षित कर लेते हैं कि उनके फेफड़े की गति रुक जाने पर भी उनका शरीर नहीं जाता ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बिना सांस लिए कई महीने तक जमीन के अंदर गड़े रह सकते हैं पर तो भी उनका देह नाश नहीं होता सूक्ष्मतर शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें स्थूलतर शक्ति की सहायता लेनी पड़ती है इस प्रकार क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर शक्ति में जाते हुए अंत में हम चरम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं प्राणायाम का यथार्थ अर्थ है फेफड़े की इस गति को रोध करना इस गति के साथ श्वास का निकट संबंध है यह गति श्वास प्रश्वास द्वारा उत्पन्न नहीं होती वरन वही श्वास प्रश्वास की गति को उत्पन्न कर रही है यह गति ही पंप की भांति वायु को भीतर खींचती है प्राण इस फेफड़े को चलाता है और फेफड़े की यह गति फिर वायु को खींचती है इस तरह यह स्पष्ट है कि प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया नहीं है पेशियों की जो शक्ति फेफड़े को चलाती है उसको वश में लाना ही प्राणायाम है जो शक्ति स्नायुओं के भीतर से पेशियों के पास जाती है और जो फेफड़े का संचलन करती है वही प्राण है प्राणायाम की साधना में हमें उसी को वश में लाना है जब प्राण पर विजय प्राप्त हो जाएगी तब हम तुरंत देखेंगे कि शरीरस्थ प्राण की अन्यन्हीं क्रियाएँ हमारे अधिकार में धीरे धीरे आ गई हैं मैंने स्वयं ऐसे व्यक्ति देखे हैं जिन्होंने अपने शरीर की सारी पेशियों को बसीभूत कर वसी कर लिया है अर्थात वे उनको इच्छा अनुसार चला सकते हैं और वे ऐसा कर भी क्यों न थकेंगे यदि कुछ पेशियाँ हमारी इच्छा के अनुसार चलाई जा सकती हों तो दूसरी सब पेशियाँ और स्नायुओं को हम इच्छानुसार क्यों न चला सकेंगे इसमें असंभव क्या है अब हमारी इस संयम शक्ति का लोप हो गया है और पेशियों की गति स्वयं क्रिया हो गई है हम इच्छा इच्छानुसार कानों को नहीं हिला सकते परंतु हम जानते हैं कि पशुओं में यह शक्ति है हम में यह शक्ति इसलिए नहीं है कि हम इसे काम में नहीं लाते इसी को क्रम अवनति अथवा पूर्वावस्था की ओर पुनरावर्तन कहते हैं